हहंसास्वादितमलचिह चरण मान श निवासा श्रीरांद्रा बागीशा से वने वक्षसी ये हृदय जिस्वरग विसर्गा नवलक्षित श्री कृष्णाख्यम धाम जगद्धा नमा तहलाद नारद पराशर पराशरकुंदरीका व्यास बरीशुकशौनकालजुन वसिष्ठ विभादी परम गवता नमाछा कलुभ्य सिंधु्य पति पावेभ्यो वैष्णव्यो श्री समारंभां। श्री रामा थसारध्य अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम पमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवभ्यो नमो नमः नम वरणाथसघा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक्री सीताम गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ गिरा अर्थ जल भी किसम कहीत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता पद जिन परम प्रिय किन्न प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाहृदयागार बसही राम कर धर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुवे इनके पद किए नाशे विघ्न अनेक बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जा सुवचन रविकरण कर सीताराम बंदों तुलसी के चरण जिनकी की हो जग काज कली समुद्रत लख्यो प्रगत्यो सप्त चार युगन में भगत जे तिन के पद की धूल सर्वस्व सिर धरी राखी हो मेरी जीवन श्री राम जय राम जय शंभु प्रसाद सुमतिलती राम चरित मान कव करई मनोहर मति अनुहा sai hira मरारी प्रसारी तो सुबतारी भगति निरूपण विविध विधान समादयात का नमय नियम बल जान हरिपद तीर और कथा अनेक प्रसन्नता देश कविता बहु भरणा देश पवित बहू भर अहंगा देश कपित कर बहु भरण विहंगा कुलक बाचिका बागवन सुख सुहंग बिहार माली सुमन सने जल सी चत लो चन जा samare था संबल रहित नहीं सनसन तिने सिन्ह मानस अगम अति न प्रियुना तिने ग्रह मानस अगम अति जी नहीं न प्रियुना जो कर जाय नी कोई जा कहीं नील जोड़ा मंग्र दो मंद्र मंद्र नगरी पुनी ग्राम नगर दिकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सु मंगल राम भगत सूर से जाई मिली की रख कर परिजन कृत मधुकर मिहंग हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hari Charanam, Hari Charanam, Hari Charanam, Hari Charanam, Hari Charanam, Hari Charanam, Sri Vrinda. साकेत बिहारिणी बिहारी हई महाराज की, ये जी की ये श्री बंशीवट बिहारीणी बिहारी हई महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की ये श्री हनुमान जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री सूरश्यामी गोधाम की जय श्री चौरासी मंडल धाम की जय श्री चंद्र सरोवर बिहारी बिहारी आई महाराज की जय श्री बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय उनके परम पावन तिरुभाव महामहोत्सव की जय श्रीमद् राम मानस जी की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की राई सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज राई सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज राई सब संतनिकली सब भक्तन की निकली सब की भिप्रनिकली समस्त प्रजवासी निकली जय जय श्री राधे जय जय श्री हर हर महा गौर हरि हरिशरण भक्तवांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महिती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में श्रीधाम वृंदावन में श्री, श्री यमुनापुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस दिव्य सदगुरूदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमई सन्निधि में एवं संतों की ब्रजवासियों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् रामतीर्थ मानस जी के क्रमिक प्रवचन के रूप में चातुर्मास पर्यंत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है अभी मानस में नाम वंदना का बड़ा दिव्य प्रकरण चल रहा है कल जान आदि कवि नाम प्रतापू भयो शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम शिव बानी जप जे ई जेई संगानी हर से हे तु हेरी हर ही को की भूषण तीय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल फूट फल दीन अमी को इन चौपाइयों में से दो चौपाई तो हम कह चुके थे पर हर से हे तू हेरी हर ही को भूषण तीय भूषण ती को ये चौपाई और नाम प्रभाव जान शिवनी को काल फल दीन अमी को इनकी चर्चा ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए उनकी चर्चा हम कर रहे हैं एक बड़ी विलक्षण बात है संसार के प्राणी जो विषयी जीव हैं देह गेह में आसक्त जीव हैं उनके जो सोचने का समझने का विचारने का स्तर होता है वो अपने अंतःकरण के अनुरूप ही होता है इसलिए वे उससे अधिक सोचे ही नहीं सकते और यह जो दिव्य रहस्य हैं इनको समझने के लिए अंतकरण सर्वथा विशुद्ध होना चाहिए निर्मल होना चाहिए सरल शब्दों में कहें तो गुणातीत अवस्था किसी को प्राप्त हो जाए तो वे समझे आप कहेंगे कि आप किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं हम इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि भगवान शिव पार्वती को अपनी गोद में बिठाते हैं गोस्वामी जी ने तो ध्यान के श्लोक में अयोध्या कांड में यश्यांग विभाति भूधर सुता देवा पगा बगा मस्त के उनके निकट नहीं बैठती है अंक माने गोद भगवान शिव की गोद में ही भगवती पार्वती बैठती है यश्यां के विभाति भूधर सुता हिमालय की पुत्री पार्वती जिनकी गोद में बड़ी शोभायमान लग रही हैं, और देवा पगा मस्तके भगवती सुरुधनी देवगंगा गंगा ब्रह्मद्रवस्व भगवती त्रिभुवन कागनी गंगा जिनके जटादूत में सुशोभित हो रही है भाले बाल विधु मस्तक पर जिनके बाल विधु है बाल विधु मने द्वितीया का चंद्रमा है यशोर सिद्ध व्यालराज जिनके वक्षस्थल पर व्यालराज मने नागराज भगवान शेष ही जिनका कंठार बने हुए हैं सोयम भूत विभूषण सह अयम ऐसे लगता है यहां स्वयं शब्द का अर्थ का जब हम विचार करते हैं तो ऐसे लगता है अयम यह जो प्रयोग है वो कहां होता है संस्कृत में हाँ जैसे अयम घटा घटा ये घड़ा है तो घड़ा सामने उपस्थित होगा तो कहेंगे अयंग घटा जो पूर्वो दृश्यमान है जो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है अत्यंत निकटस्थ है वहां अयम शब्द का व्यवहार होता है इसका मतलब है ध्यान करते करते तुलसीदास जी के सामने शिव जी प्रकट हुए सो अयम ये ये शिव जी जो सामने खड़े सोयम भूति विभूषण कैसी अखंड भस्म रमाए हुए हैं सुरवरा जो देवाधिदेव महादेव है सर्वाधिपह सबके स्वामी हैं, सर्वदा सदा सर्वदा जिनकी स्थिति रहने वाली है शर्व जिनका नाम शर्व है शिव जो कल्याण रूप है शशि निभा जिनके श्रींग की कांति चंद्रमा के समान है श्री शंकर ऐसे श्रिया सही का शंकर श्री शंकर श्री गिरिजा शंकर गौरी शंकर जो पार्वती जी के सहित जो भगवान शिव हैं माम पात मेरी रक्षा करें तो गोस्वामी जी भी ध्यान कर रहे हैं तो यश्यां के च विभा गोद में पार्वती जी अब संसारी तो वही सोचेंगे करे देखो कितने बड़े देवाधिदेव महादेव ये हिंदुओं के देवी देवता कैसे हैं इनको इतनी भी सभ्यता नहीं कि पार्वती को पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं और कितने जड़ मूर्ख ऐसे हैं अधम धरती का भारभूत प्राणी कि वे ऊटपटांग अश्लील चित्र भी बना देते हैं उनके सोचने का स्तर अपने ही है ना पर भगवान शिव क्या पार्वती को अपनी पत्नी को गोद में बिछाए हैं क्या पुराणों में लिखा है हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते पुराणों में लिखा है जो शिव में और शिव की परात्परा शक्ति में भेद मानते हैं वो सौकल्प तक नरक में पड़े रहते हैं शिव और शिवजी की शक्ति में भेद नहीं है श्री राधा और श्री कृष्ण में भेद नहीं है श्री रघुनाथ जी में श्री जानकी जी में भेद नहीं है वो तो स्वयं में ही विलास कर रहे हैं गिरजा कौन है भगवान शिव की आत्मा ही गिरजा है और वे गिरिजा में रमण करते हैं इसलिए भगवान शिव आत्माराम ये सामान्य भोगी लंपट कामी स्त्री पुरुषों के समान नहीं है ये और भगवान शिव पार्वती जी को गोद में बिठाते हैं एकांत में बिठाते हूं सो नहीं सामने सनकातिक भगवान बैठे हैं नारजी बैठे हैं नव योगीश्वर बैठे हैं ब्रह्मा इंद्र सब बैठे हैं बड़े बड़े देवर्ष ब्रह्मर्षि पितर्षि सब बैठे हैं और उन सबके मध्य भगवान शिव पार्वती को अपनी गोद में अंक भर के बिखाते हैं बड़े भाव से भाव से अंक क्यों भरते हैं अंक इसलिए भरते हैं कि कहीं वो संकोच के मारे खिसक के फिर से नीचे न बैठ जाए वो नीचे न बैठ सके इसके लिए अपनी जांघ पर ही बिठा के रखते हैं अपनी गोद में बिठा के रखते हैं और वे तत्वज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा उनके किसी के मन में किसी भी प्रकार का भाव परिवर्तन होता नहीं है शिव शक्ति के इस सम्मिलित स्वरूप का दर्शन करके जिसको हम वृंदावन की भाषा में कहें तो एक प्राण दो देह वाले स्वरूप का दर्शन करके और वे ऋषि महर्षि कृतकृत्य हो जाते हैं कृतार्थ हो जाते हैं आनंद में डूब जाते हैं और इसी झांकी को देख करके भगवान का प्रिय पार्षद जो बन गया था राजा चित्रकेतु नारजी की कृपा से भगवान शंकरषण ने जिसे अपना पार्षद बना लिया था विद्याधर का पद प्रदान कर दिया था वह दिव्य अव्याहत गति वाले विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से गया उसने भी यही झांकी देख ली कि गोद में शंकर जी के पार्वती जी बैठी वहीं से बकने लग गया बोले देखो तो सही संसारी पुरुष भी अपनी स्त्री को एकांत में अपनी गोद में भले ही बिठाते हों लेकिन सभा में तो ऐसा कभी नहीं करते उनमें थोड़ी लज्जा शर्म होती है ये कितने निर्लज हैं अपनी स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं शंकर जी तो हंसने लगे उसकी बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और आश्चर्य की बात ये है आचार्य जी कि उसके गुरु नारद जी वहीं बैठे शनकादेव भगवान वहीं बैठे हैं और ये बोल रहा है बक बक कर रहा है शंकर जी तो कुछ नहीं बोले क्योंकि शंकर जी तो महात्मा है नागम प्रदेश वाला नाम वर्णय नानुचिंत अज्ञानी जीवों के दोषों का न तो शिव वर्णन करते हैं ना चिंतन करते हैं वो भजन करते हैं भजन करने वालों को परदोष दर्शन पर निंदा परचर्चा का जिसके जीवन में अवकाश है वो किसी भी स्थिति में भजन नहीं कर सकता पर निंदा पर चर्चा त्यागो तो भजन बनेगा नहीं तो भजन नहीं बनेगा शंकर जी तो हरणिश भजन करते हैं। शंकर जी को तो दुख नहीं हुआ पर पार्वती जी सहन नहीं कर सकते अरे नीच जिन देवर्षि नारद जी की कृपा से तू भगवान का प्रिय पार्षद बना दिव्य विमान प्राप्त किया तेरे गुरु के हृदय में भगवान शिव के प्रति दोष बुद्धि नहीं है और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि भगवान शिव को निर्लज कह रहा है लगता है भगवान ने निर्लजों के ऊपर शासन के लिए तुझे नियुक्त कर दिया है तू तो भगवत पार्षद बनने के योग्य नहीं है मैं श्राप देती हूं आखिरी योनी में चला जा और वही चित्र केतु राजा परम भागवत व्रत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ जिस व्रत्तासुर के चार श्लोक है जिसको व्रत कहा जाता है और अब उसकी समझ में आ गया कि भगवान के खास हम खास बनने के बाद भी यदि संतों की महिमा समझ में नहीं आई तो फिर पार्षद से फिर असुर बनना पड़ेगा इसलिए उसने व्रत्तासुर के रूप में भगवान की स्तुति करते हुए कहा क्या कहा अहम हरे तव पादूल दासान दासो भविता मन स्मरे हाँ पाशुपते गुणास्ते गृणी कर्म करो यहां दो संबोधन है भैया जी इस श्लोक में एक है अशुपते एक है हरे असुपते माने प्राण नाथ अशुपते माने असु माने प्राण उपति माने नाथ ये बड़ा रसभरा संबोधन है हे प्राण नाथ हे प्राणनाथ और दूसरा संबोधन है हरे हरे बने चित्त को चुराने वाले हरण करने वाले इसका अर्थ है हे चित्तचोर प्राणनाथ कितने प्यारे संबोधन है हे चित्तचोर प्राणनाथ अब आपकी कृपा से धक्का खा के हमारी समझ में आ गया है भक्ति का रहस्य क्या है आपका दास अब हमको नहीं बनना आपका सीधे सीधे दास बन के हमने देख लिया आपका दास बनने के बाद फिर असुर बनना पड़ा इसलिए अब मेरी प्रार्थना है कि दासानुदास हो भविदास में आपके चरण कमलों का कोई दास उसके भी चरणों का दास में बन जाऊं हे नाथ मेरा मन निरंतर आपके गुणों में रमण करता रहे मेरी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे और मेरा रोम रोम आपकी उपासना में समर्पित रहे मेरे देहिन्द्रिया आदि सब आपकी उपासना में लगे तो एक एक भाव तो हमने विजित कर चुके हैं कि शिव शक्ति शिव और पार्वती स्त्री पुरुष नहीं है ना वो प्राकृत पुरुष है और नावा वह प्राकृतिक स्त्री है वो पराप्रकृति मूल प्रकृति है और वो परम पुरुष परमात्मा है शिव और शक्ति में अभेद है इसलिए यह उनका सम्मिलित स्वरूप अब एक बात प्रसंग वस कह रहे हैं जो शरीर में षठ होते हैं उनमें सबसे अंतिम सहस्त्रार मस्तक में है और उस सहस्त्रार की कर्णिका में भगवान शिव ही अपनी शक्ति के तहत इसी मुद्रा में विराजते हैं वो शास्त्रार्थक्र के स्वामी हैं और अपनी पराशक्ति के साथ भगवान शस्त्रार्थक्र शस्त्रार्थ दल कमल की कर्णिका में विहार करते हैं तो ऐसा जब हम सोचेंगे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है शिव शक्ति में अवेद है एक प्राण दो दे हैं। वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं तब तो कोई प्रश्न ही नहीं होता लेकिन फिर भी कोई कहे कि शिवजी भगवान भगवती पार्वती को अपनी गोद में हमेशा क्यों बिठाते हैं अरे पत्नी है तो बगल में बिठावे बामांग में बिठाने अच्छी बात है गोद में बिठाने का क्या तुक तो है? तो उसका बड़ा सुंदर समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम वंदना की इस पंक्ति में दिया है क्या समाधान दिया है सहस नाम सम सुनि शिव पानी जप्येकर भवान शंकर जी ने कहा देवी आज कुछ सुधा अधिक दखा रही है भूख लग रही है अन्नपूर्णा भोजन कब कराओगी चलो प्रसाद पंगत का समय हो गया प्रसाद का प्रभो आपको परोस के जिमा देती हूँ हमारा तो भी कुछ नित्य नियम बकाया है ये शिक्षा है उनको नित्य नियम की जरूरत नहीं है पर हम लोगों को सिख दे रही माता जी जगदम्बा पार्वती हमारा नित्य नियम बकाया है आपको पवा देती हूँ नहीं, नहीं नहीं नहीं आप आपकी भी पत्थर लगे हमारे भी पत्तर लगे प्रेम से पाए तो कहा भगवं तब तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्यों अभी हमारा सब नियम तो हो गया लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है दस पांच मिनट रुक जाइए मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूंगा उसके बाद फिर आएंगे प्रसाद भगवान शिव ने कहा राम रामे थी रामे थी रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सत्थुल्यम्यम राम नाम वरान ये पद्म पुराण का श्लोक है ये कथा भी पद्म पुराण की है श्रद्धा किसको कहते हैं श्रद्धा को समझना हो तो भगवती जगदम्बा पार्वती जी का दर्शन कर ले अब विश्वास को समझना हो तो भगवान शिव का दर्शन कर ले भैया जी श्रद्धा किसको कहते हैं अपने से बड़े वेद गुरु इनके वचनों को श्रवण करते ही जीवों का त्यों बिना किसी तर्क वितर्क नन नच के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना इसी का नाम है श्रद्धा अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं करना अपने दिमाग को नहीं लगाना पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि वाह कहा विष्णु सहस्त नाम और कहा खाली राम राम कह दो तो विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा आपकी बात हम कैसे मान लें थोड़ा बढ़िया से तग... समझाओ आप क्या भगवान में उनमें भेद है क्या कुछ तो कह सकती कुछ नहीं कहा सहस नाम समी शिव बानी पार्वती जी ने बस तुरंत पत्तल परोसी और श्री राम जय राम जय जय राम कह के पाना शुरू कर दिया तीन बार राम राम आ गया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तीन बार राम आ गया वैसे शत्री शब्द भी किशोरी जी का वाचक है और जय भी भगवान का नाम है विनयो जय सत्य संधव दासारह साम पति ही जय भी भगवान का नाम ये सब नाम ही है श्री राम जय राम जय जय राम में जैसे महामंत्र में सब नाम ही है ऐसे श्री राम जयराम जय जय राम में भी सब नाम है। श्री भी नाम है जय भी नाम है और राम तो नाम है ही सब नाम है पार्वती जी ने भोजन कर लिया प्रसाद पा लिया तने कभी उनके मन में विचार नहीं आया कि भगवान शिव ने ऐसा ऐसा हो सकता भोजन कराने के लिए ऐसा बोल दिया ऐसा नहीं मन में आया कह दिया तो मान लिया इस बात को देख करके भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं हर से हे तू हेरी हरी ही भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए क्या देखकर प्रसन्न हुए पार्वती जी की राम नाम में कितनी श्रद्धा है मेरे वचनों में कितनी प्रतीति है इस बात को जानकर भगवान शिव हर्ष और इतने प्रसन्न हुए कि उनके मन में आया कि श्री राम नाम महात्मा में जिनकी ऐसी श्रद्धा है उनको अपने समान आसन पर बिठाना तो अपराध हो जाएगा अपने से ऊंचा आसन उनको देना चाहिए तो अपने से ऊंचा कहाँ से लावे गोद में बिठा लेने से अपने आप ही पार्वती जी ऊंची हो जाएंगी तो आसन तो बिछा है व्याघ्र चरम बिछा है और बामांक में भगवती बैठी हैं, पर तुरंत उन्होंने उठाकर गोद में बिठा लिया कि ये एक नाम निष्ठ एक नाम में अगाध श्रद्धा अनन्न्य निष्ठा रखने वाली परम नाम निष्ठ भक्ता का सम्मान है ऐसा भगवान शिव ने दिखाया कि ऐसा कोई करे तो हम उसको इतना आदर देते हैं। नाम में श्रद्धा नाम में विश्वास जिसको हो जाएगा उसको मैं संसार में भटकने नहीं दूंगा उसको तो मैं अपनी गोद में बिखा दूंगा और महाराज जी भगवती पार्वती स्त्रियों में भूषण तो है ही हैं, सतियों में शिरोमणी तो है ही हैं। आज भगवान शिव ने अपना भूषण भी उनको बना लिया भूषण किसको कहते हैं इति भूषण जो भूषित करे विभूषित करे उसको भूषण कहते हैं माने पार्वती शंकर जी तो शोभा युक्त है ही हैं, पर पार्वती जी जब अंक में विराज गए, तो शिव जी की शोभा और अधिक हो गई बोलो शंक गौरी शंकर भगवान की जय तो इसलिए भगवान शिव पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाते हैं क्योंकि पार्वती जी की संतों में निष्ठा पार्वती जी की हरिनाम में निष्ठा पार्वती जी की भगवान के चरित्र श्रवण में निष्ठा इन सबका आदर करने के लिए भगवान शिव अपनी अंक में उनको बिठाते हैं ये समाधान तुलसीदास जी महाराज ने दिया और आगे बोलते हैं कि भगवान शिव ही नाम के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते हैं नाम प्रभा जान शिवनी को फल दीन अमी को विष खाके और कोई अमृतत्व प्राप्त कर ले ये संभव नहीं विष का गुणधर्म ही है मृत्यु लेकिन विष पीकर भगवान शिव मृत्यु से ग्रसित नहीं हुए अपितु तो विष पीकर भी कालकूट विष पीकर भी मृत्युंजय हो गए उन्होंने मृत्यु को जीत लिया कैसे जीत लिया बोले भगवान शिव ने विचार किया कि जो निरंतर नामामृत का आस्वादन कर रहा है धन्यास्ते कृतिन पिवंती सततम श्री राम नामृतम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर श्री राम रामनामात का पान करते हैं तो शिवजी ने विचार किया कि हम निरंतर कथामृत नामामृत का पान कर रहे हैं और ये कालकूट विषय हमारा क्या बिगाड़ेगा नामामृत के आगे कथामृत के आगे इस कालकूट विष की दाल गलने वाली नहीं है और प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन में कालकूट विष्व उत्पन्न हुआ और भगवान नारायण की आज्ञा से संपूर्ण देवता दैत्य ऋषि सब उस विष को लेकर भगवान शिव के निकट पहुंचे तो भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया का भगवान आप सबसे बड़े देवता हैं पहली भेंट आपको ही मिलनी चाहिए ये सबसे पहली भेंट है आप इसे स्वीकार करो क्योंकि आप इस समय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो उस भयंकर कालकूट विष की अग्नि से सारा ब्रह्मांड जल जाएगा विराट जल जाएगा इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में कहा जरत सकल सही न जसी मति मंद को कृपालु शंकर सरित शंकर जी के जैसा कौन कौन भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कहो देवी ये सब प्रार्थना कर रहे हैं विष पीने की बोलो क्या करें गृहस्थ व्यक्ति को कभी कभी अपनी पत्नी से भी विशेष कोई समस्या सामने आवे तो पत्नी से भी परामर्श ले लेना चाहिए तो मेरी प्रियतमा हो बताओ क्या करें पार्वती जी ने कहा महाराज आपको तो पीना ही चाहिए विष आप नहीं पियोगे तो कौन पिएगा प्रजा की रक्षा कौन करेगा भगवान शंकर हंसे बोले तुम सतियों में शिरोमणि हो पतिव्रताओं में शिरोमणि हो और अपने पति को कालकूट विष पीने की सलाह दे रही हो परामर्श दे रही हो क्या यह तुम्हारे स्वरूपान रूप है पार्वती जी ने कहा कि भगवान न आप प्राकृत पुरुष हैं और न मैं प्राकृत स्त्री हूं मैं आपके तत्व को भली भांति समझती हूं आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा हैं विश्व भी आपका ही स्वरूप है और अमृत ही आपका ही स्वरूप है आप सब कुछ आत्मसात कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ आप ही हैं आपसे भिन्न कुछ नहीं इस रहस्य को इस तत्व को मैं जानती हूँ और फिर बालकों के रोते बिलकते बालकों की रक्षा करना उनके पिता माता का ही तो धर्म है तो जगत पितरु वंदे पार्वती परमेश्वर शिव पार्वती जगत के पिता माता हैं जगत के जीवों पर संकट है तो हमें पी, आपको पीना ही चाहिए शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उस समय शंकर जी ने एक श्लोक कहा तो हम जरूर कहना चाहते हैं हमको बहुत प्रिय लगता है इसलिए हम बार बार बोलने का भाव रखते हैं इस श्लोक को भगवान शिव कह रहे हैं हा कु कृपय तो भद्रे सर्वा चरा चर प्रिय हम सचरा चरा प्रिय हम भगवती प्रिय हम सचरा कितना बढ़िया श्ष है हम तो प्रार्थना कर रहे हैं घर घर में इस श्लोक को लिखवा देना चाहिए इस श्लोक को इस श्लोक के अर्थ को भी साथ में हिंदी अर्थ को भी लिखवा देना चाहिए इतना प्यारा श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं जो प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं प्राणी मात्र पर करुणा करने का कृपा करने का दया करने का जिन लोगों ने व्रत ले रखा है उनके इस व्रत से सर्व आत्मा, विश्वात्मा भगवान हरि प्रसन्न हो जाते और जब भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हमको प्रसन्न करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती जब मेरे प्राण जीवन धन भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रिय हम क्योंकि विष्णु मेरा हृदय है ना वो प्रसन्न हो गए तो मैं प्रसन्न हो गया मैं अलग से थोड़े हूं और जब भगवान हरि प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो गया तो चराचर में ऐसा कौन है जो मेरे भक्त से अप्रसन्न रह जाए सारी सृष्टि मेरे भक्त से प्रसन्न हो जाती प्रिय हम सचराचर, सारा चराचर तृप्त हो जाए सबको प्रसन्न रखने का एक ही उपाय है किसी पर क्रोध मत करो किसी को कटु वचन मत बोलो सब पर कृपा करो सब पर करुणा करो सब पर दया करो सबकी सेवा करो यही भगवान हरिहर को प्रसन्न करने का और हरिहर के सहत अशेष विराज को तृप्त करने का प्रसन्न करने का इस सबसे उत्कृष्ट साधन लाओ है लाव कहाँ है विष लाव देवताओं ने विश दिया तो भगवान शंकर ने कोई अलग से बर्तन नहीं मंगाया कि बर्तन में रखाओ। ततः करतली कृत्य अपनी हथेली में रख ततः करतली कृत्य व्यापी हलम दिशम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भाव भूत भावन भगवान शिव ने अपनी हथेली पर विष को रखा अब मुस्कुराकर उसकी ओर देखा आप लोग नहीं मुस्कुराकर कर उसकी ओर क्यों देखा वो काल था काला कलूटा तो था ही तो उसको देख के अपने रघुनाथ जी रघुनाथ जी की अपने श्री कृष्ण की सुध आ गई बोले भैया भक्त के पास तो चाहे अमृत बन के आवे तो ठाकुर जी आएंगे और विष्व बन के आवे तो भी ठाकुर जी ही आएंगे इसलिए भगवान शिव देख बड़े प्रसन्न हुए तटक कल कर व्यापी हाला विषम और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रा ऐसे कहा रा, रा कहती उनका मुंह खुला और मुख में रखा और मुख में जैसे ही विष चला गया तो बोले माँ तो रा कहने में मुंह खुला और मकार कहने में होट बंद हुए रकार और मकार के संपुट के बीच में उन्होंने कालकूट विष को स्थापित किया भैया जी बड़ी प्यारी बात है लोक धर्म जो है लोक धर्म संसार का ये किसी कालकूट विशे कम नहीं लेकिन रकार मकार के संकुट में इस लोक व्यवहार रूपी विषम विष को कोई स्थापित कर ले तो वह विष उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं वो विष भी उसका आभूषण बन जाए एक बात दूसरी बात नाम के प्रति भी शंकर जी का विश्वास विश्व ने प्रभाव नहीं किया दूसरी बात शंकर जी ने उस विष को गले के नीचे नहीं उतरने दिया उसको अपने कंठ में ही रोक लिया क्यों इसलिए कंठ में रोक लिया कि उनको सहसा याद आया कि मेरे हृदय में तो श्री ठाकुर जी हैं ये भयंकर कालकूट विश्व भगवान को पीड़ा पहुंचाएगा भगवान को गर्मी पहुंचाएगा तो अपने प्राण जीवन धन के अपने हृदय कुंज विहारी के सुख का विचार करके उन्होंने उस तीक्षण विश्व को अपने कंठ में ही रोक दिया योग बल से कंठ में ही रोक दिया योगीश्वर है भगवान शिव आशय समझे नहीं समझे इसका अर्थ है भगवान शिव से शिक्षा लेकर हम अपने मन में ये सोचे कि हमारे हृदय में श्री रघुनाथ जी हैं, हमारे हृदय में श्री श्यामा श्याम हैं, श्री जनकराज दुलारी के सहित रघुनाथ जी हैं, हमारे हृदय में श्री लक्ष्मी नारायण हैं, ऐसा भाव हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी है ऐसा भाव यदि हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो हम जो क्षण क्षण में कभी काम का जहर भीतर उतार लेते हैं कभी क्रोध का जहर भीतर उतार लेते हैं कभी लोभ का जहर उतार लेते हैं कभी मोह का जहर उतार लेते हैं कभी मद का जहर उतार लेते हैं कभी माप्स्य का जहर उतार लेते हैं ये जहर हम अपने भीतर हृदय में उतरने ही नहीं देंगे हाँ जरूरत पड़ी तो बाहर से थोड़ा सा नाटक कर देंगे लेकिन हृदय में उन विकारों के विष को उतरने नहीं देंगे क्योंकि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी हैं केवल इतना विचार कोई कर ले तो वह क्षण विकार शून्य हो जाएगा निर्विकार हो जाएगा बोलो नीलकंठ भगवान भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया भगवान के नाम की नामृत का आश्रय लेकर कलिकाल में मीराबाई ने भी विश्व किया लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा और एक भक्त अंगद जी हुए क्यों बाबा रायसेन गढ़वारे अंगद जी अंगद भक्त है अंगद सिंह जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए उन्होंने भी भयंकर तीक्ष्ण विषयुक्त भोजन कर लिया और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा कथा भक्तमाल में प्रसिद्ध है आप सब जानते वहीं से देख लेना आप कहेंगे कि शिवजी के उदाहरण के साथ ही दो उदाहरण आपने कलयुग के क्यों दिए हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि शिवजी के शिवजी के भाव के अनुरूप जो नामामृत पाई हैं जो नामामृत कथाम का, का पान करने वाले हैं ऐसे और भी भक्त भक्ताएँ कलिकाल में हुए हैं, जिनके ऊपर नामामृत की महिमा से तीक्ष्णतम जिसका भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ ये समझाने के लिए हम इन दो महान भक्तों का स्मरण कर रहे हैं बरसार ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास राम नाम जुग सावन भादो मास इसकी चर्चा हम कल कर गए लेकिन ये दो चर्चाएं थोड़ी संक्षिप्त थी इसलिए हम उनको पुनः हमने किया जैसे साठी नाम की धान को साली नामक धान को और इसको साली भी कहते हैं और साठी भी कहते हैं भैया जी साठी इसलिए कहते हैं कि साठ दिन में ही होता है साठ दिन तीस दिन सावन के तीस दिन भादों के और तीस तीस दिन मिलकर कितने हुए साठ तो साठ दिन में होता है इसलिए इसको साठी भी कहते हैं और साली भी कहते हैं बहुत विशेष प्रकार का चावल होता है धान होता है तो जैसे साठी साली नामक धान्य को सावन भागो के वर्षा के जल की अपेक्षा होती है वर्षा न हो तो वो साली नामक धान्य सूख जाएगा ऐसे ही जो नामी भक्त होते हैं उनको तो अहमिस नाम रकार मकार ही सावन भागो हैं। और ये नामामृत की वर्षा निरंतर होती रहे इसी से वे हरे भरे रहते हैं इसी से वे जीते रहते हैं इस प्रकार का भाव गोस्वामी जी ने दिया और कहते हैं कि जितनी वर्णमाला है ना अक्षरमाला वर्णमाला वो क्या है बोले वस्तुतः वर्णमाला वो भगवान का शब्दमय विग्रह ही है वर्णमाला को भगवान का शब्द में स्वरूप ही माना गया अरे हम लोग क्या कहते हैं अक्षर बोलते हैं ना अक्षर अक्षर माने क्या है शर्माने, विनाश और अक्षर माने जिसका नाश ना हो तो वस्तुतः परमात्मा ही अक्षर है अक्षर गीताजी में भगवान को अक्षर कहा गया वर्णमाला भगवान का वर्णमय श्री विग्रह है और उस वर्णमय श्री विग्रह में नेत्र क्या है बड़ा प्यारा भाव है गोस्वामी जी का बोले भगवान के वर्ण में श्री विग्रह में रकार और मकार ये दो नेत्र हैं और इन नेत्रों की शरीर में बड़ी भूमिका है इस सारी हरी भरी सृष्टि रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है इन दो आंखों के कारण और ये दो आंखे न हो तो एकदम अंधकार हो, लंगड़ा हो लूला हो गूंगा हो बहरा हो अंग भंग हो तो भी काम चलेगा यही गायब हो जाए तो सब दुनिया अंधेरी फिर तो भैया कोई अंधे की लकड़ी का सहारा बन जाओ फिर तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा आख बहुत मूल्यवान है बहुत मूल्यवान है नेत्र और जैसे बिना नेत्र के देह व्यर्थ है ऐसे ही बिना रकार मकार के वर्णमाला का बोध भी व्यर्थ है इसलिए आखर मनु मनो मधुर मनो दो आखर और जन जीय जो जन माने वैष्णव जन भक्त जन वैष्णव जनों का तो ये जिय है जिय माने प्राण जैसे प्राण के बिना जीवन व्यर्थ है निष्प्राण है मृतदेह का कोई महात्मा नहीं बड़े से बड़े महात्मा के भी देह के मृत होने के बाद उस देह का स्पर्श करके भी स्नान करना पड़ता है इसका मतलब है प्राण चैतन्य की इतनी महिमा है ए? तो यह भक्तों का तो जीवन ही है प्राण ही है और कैसा है नाम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू ला परलोक लोक चार चीजें हैं श्री नाम श्री रूप श्री लीला और श्रीधाम ये चार हैं रामस् नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एक चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पर इन चारों में सबसे अधिक सुलभ क्या है बोलो धाम सबको सुलभ नहीं है आपको सुनकर आश्चर्य हुए भैया जी एक जमुना पार 9-10 किलोमीटर दूर मैंने ये राया से आगे एक छोटे से गांव को एक ब्रिजवासी ब्राह्मण आयो कई लोग आए थे उनमें एक बड़ा बूढ़ा भी आया तो हमें तो ये तो पता था कि ब्राह्मण देवताएं, तो मैंने कहा कह क्या आप तो पंडित जी हो बोले हाँ पंडित जी हैं कहा अच्छा तो जने पहो आपने अरे बा आप कछू मत पूछो हमारो ब्याह नयो ब्याह में जने सीधे सादे बजवासी ने कह दी हमारा विवाह नहीं हुआ विवाह ना हुआ।, हुआ तो जनेू कौन पहराम तो अब बुढ़ापू आएगा अपने घरे तो विवाह नहीं हुआ इसका क्या मतलब है हम लोगों का बाबाजीयों का ब्याह होता कहीं सब जनेऊ पहनते कि नहीं पहनते ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो जनेऊ पहनो क्यों नहीं पहनते जनेऊ प्राय सिद्ध करके जनेऊ पहन लेते अरे बाबा वा कौन अटर करे जनेबी अटर करे जनेऊ की अच्छा चलो कोई बात नहीं तो हमने कहा कि वृंदावन तो दर्शन करते रहते है ना बाबा मुंह पे कहा वृंदावन आयो जायो मैं पहली पोत आया दस बारह किलोमीटर दूर रहने वाला कम से कम साठ साल का ब्राह्मण होगा वो बोल रहा था कि मैं तो पहली बार आया तो और कहीं जा? जाऊजी दर्शन कर दाऊ जी हमारे पास है बलदेव जी वहां दर्शन कराऊ दाऊ जी के दर्शन करे वृंदावन नहीं आया सब, पहली बार आया बिहारी जी का दर्शन पहली बार नहीं यद्यपि वो तो बिचारे ब्रजवासी धाम के ही रह चौरासी लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहां से दस किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी साठ साल का हो गया उसने वृंदावन का दर्शन नहीं किया आप सोचो धाम सबको सुलभ नहीं है पर रूप रूप सुलभ हो भी जाए रूप सुलभ हो भी जाए और यदि इस रूप के आस्वादन की पात्रता साधक में नहीं है जीव में नहीं है तो रूप के सुलभ होने से भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता भगवान के स्वरूप का दर्शन सुलभ होने का फल क्या है मम दर्शन कर फल सहज अनुवा जीव पाव निज सहज स्वरूपा भगवान कहते मम दर्शन फल सहज अनुपा क्या जीव पाव निज सहज स्वरूपा मेरे दर्शन का फल है जीव को निज स्वरूप की प्राप्ति अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं सूप नखा को भी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई नारी पात्र है कि नहीं उसको कौन से अपने निस्वरूप की प्राप्ति हुई निस्वरूप की प्राप्ति माने आत्मबोध होना है आत्मबोध हो तो उसको हुआ ही नहीं और उसका जो अपना अवास्तविक स्वरूप था मायावी स्वरूप था राक्षसी का स्वरूप था जो वस्तुता जीव का स्वरूप नहीं जीव का स्वरूप यही है को भगवान खान से ईश्वरंश जीव विनाशी चेतन अमल से ये स्वरूप का ज्ञान है ये तो उसको हुआ नहीं और जो बन के गई थी वो मायावी स्वरूप बना के कि तुम पुरुष समस्म मौसम नारी ये संयोग विधि रचिव बिचारी खुद तो ठाकुर जी ने ब्याह किया नहीं और दूसरों को ही पसंद करके ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं अरे नागकान सावित रहते तो कोई दूसरा पसंद कर लेता नागकान और उसके कटवा दिए तो भगवान के दर्शन का फल उसको कहां मिला नहीं मिला और उसी दंड कारण में नारी भक्ता है श्री सबरी माता और सबरी माता को राम जी के दर्शन से सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई बड़े बड़े योगिंद्र महामुनिन्द्र जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते वो गति सबरी जी को प्राप्त हो गई भैया जी विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने बार बार कहा है कि राम जी अवतार न लेते तो गीध का जलदान पिंडदान कौन करता और शबरी का पिंडदान जलदान कौन करता हमारे करुणा करुणासागर दयासागर रघुनाथ जी जीद का भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए और सबरी माता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए राम जी का अवतार हुआ है ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं जीद सबरी को कौन कर तो श्राद्ध को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं और सबरी का श्राद्ध कौन करता राम जी प्रकट न होते तो पूरे रामचरितमानस में आप देख लो प्राय बनवास की लीला में भगवान ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर दो को ही उपदेश दिया एक तो सबरी जी को उपदेश दिया और दूसरे हनुमान जी को उपदेश दिया सबरी जी को तो पूरी नवदा भक्ति का उपदेश दिया और हनुमान जी को सो अनन्य जाके अस मति ननुमंत में रूप स्वामी भगवंत हनुमान जी को देती है दोनों को दर्शन से स्वरूप की प्राप्ति होगी हनुमान जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी शबरी जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी क्यों हुई ध्यान में ही बात नहीं आई नाम जप की पूंजी आपके पास होगी नाम निष्ठा आपके जीवन में होगी और फिर नाम महाराज की कृपा से रूप का प्राकट्य होगा तो ही रूप का स्वाद मिलेगा बिना भजन के यदि रूप सामने आ गया तो उस रूप के दर्शन से भी सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी पांडव भजन करते हैं तो उनके सामने श्रीकृष्ण पहुंचते हैं उनको कितना हर्ष होता है और कौरव गारी भगते हैं भक्तों से देश करते हैं भजन का तो नाम निशान उनके जीवन में नहीं है वो श्री कृष्ण को देखकर उनको परमात्मा नहीं मानते परमात्मा की उसको बहुत चतुर चालाक मानते हैं कृष्ण को ये भगवान है तो बिल्कुल नहीं मानते हनुमान जी भी निरंतर राम राम जपते हैं इसलिए दर्शन का स्वाद मिलता है और सबरी जी तो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमेरिया रघुकुल नंदन कबरा इसका अर्थ है कि लीला सुलभ रूप सुलभ हो जाए तो भी उसका स्वाद तब तक नहीं जब तक नाम का आश्रय नहीं और लीला श्री सुदामा खुटी के बड़े पुजारी जी थे पुजारी श्री रामचंद्रदास जी महाराज बड़े पुजारी वो कहते थे बच्चा लीला है लीला को अर्थ है लील जाती है लीला लील गई निगल गई तो लील जाती है लीला बड़े बड़े लोगों को लील जाती है और तो देख लो जब तक नारद जी की वाणी से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कथा सुनते थे तब तक, तक कोई चक्कर नहीं पड़ा और जैसी उनके मन में इच्छा हुई कि चलें रूप का दर्शन करें लीला का दर्शन करें तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए और यहाँ ग्वालियन के बीच में बाल कृष्ण को जूठन खाते देखे अरे बोले ये कैसा परमात्मा बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि वशिष्ठादि ऋषि बड़ी पवित्रता से मंत्रोच्चारण करते हैं यज्ञीय चरू का पुरोदास का निर्माण करके वपन करते हैं और उसे परमात्मा प्रत्यक्ष अंगीकार नहीं करता तो ये कैसा यज्ञ पुरुष परमात्मा जो इन ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है इनके बीच में बैठकर ये भगवान नहीं हो सकता ब्रह्मा जी को चक्कर पड़ गया नीला भी चक्कर में डाल देती रूप भी चक्कर में डाल देता है नाग पास में पड़े हुए रूप को देख करके गरुड़ जी को भी संसद सर्पग्रष्ट गया और तो कथा सुनकर उनके उनके मोह की निवृत्ति हुई काल जी से कथा सुनी गुरु जी का मोह नष्ट हुआ इसका मतलब है रूप और लीला सुलभ भी हो जाएं पर नाम का आश्रय नहीं है तो न रूप का स्वाद मिलेगा न लीला का स्वाद मिलेगा अब कौन सा रहा धाम धाम की महिमा इसलिए है कि धाम में रहने वाले भाग्यशाली जीवों को नाम रूप लीला तीनों सरलता से प्राप्त तो हो जाती है यही धाम की महिमा है इसलिए कोई साधन न मैंने तो धाम में आके पड़ जाए ये बात संतों ने कही लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग धाम में ही पैदा हुए और धाम में ही रहते हैं यदि धाम में रहकर धाम में जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से धाम में नहीं रहते हैं धाम में धामवासी होकर ब्रजवासी अवधवासी चित्रकूटवासी होकर भी यदि भजन नहीं करते हैं तो जीवन भर धाम में रहने के बाद भी धाम का स्वाद नहीं मिलेगा इसका अर्थ है नाम से ही रूप का स्वाद नाम से ही लीला का स्वाद और नाम से ही धाम का स्वाद और एक विशेष बात भैया जी आपके पास ना रूप है ना लीला है ना धाम है केवल आपके पास नाम है दुनिया के किसी कोने में बैठकर आपने राम राम करना शुरू किया और अहर्श जब राम नाम वैखरी से जपना शुरू किया तो राम राम करते करते करते करते नाम से ही रूप का प्राकट्य हो जाएगा और रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट हो जाएगी रूप और लीला प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते हैं जिस दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में रूप और लीला प्रकट होते हैं उसी दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश का नाम है श्रीधाम वृंदावन उसी का नाम है भगवान का धाम उसी का नाम है अयोध्या उसी का नाम है चित्रकूट इसका मतलब है नामश्रय को धाम में भी अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है जहां बैठकर नाम का आश्रय लेगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा अब देखिए वृंदावन के ठाकुर वृंदावनम परिच्यज्य पाद में कम न गच्छती वृंदावन को छोड़कर एक पद श्री ठाकुर जी नहीं जाते आपने मान ली बात बोले हम मान ली और मीरा जी कह रही हैं, पूरा पद नहीं गाएंगे समय नहीं मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा एक पद में मीरा जी का तीरा मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा प्रेम नदी में नहीं अमूना और ये कब कब कह रही मीरा जी जब मीरा जी बालिका बालिकाए अभी विवाह ही नहीं हुआ है उनका लौकिक विधि से और तब मीरा जी कह रही हैं मेड़ते में श्याम कुंज बनाई है और वहीं मीरा जी कहते हैं प्रेम नदी यमुना जी के तट पर हमें तो श्री कृष्ण मिल गए कहां मेड़ता है और तो कहां वृंदावन है देख लो कितनी दूरी है वहीं यमुना जी कहां से आई पर मीरा जी की नाम निष्ठा ने मेड़ते में भी श्याम कुंज में श्री यमुना प्रकट कर दी श्री गिरिराज जी को प्रकट कर दिया श्री वृंदावन को प्रकट कर दिया और जब सब प्रकट हो गया तो फिर ठाकुर जी को वृंदावन से बाहर जाने की जरूरत क्या है जब वृंदावन ही प्रकट हो गया तो वृंदावन से बाहर ठाकुर जी नहीं गए वृंदावनम परिस्थित जो न गच्छती इसलिए मीरा ने नाम के बल से धाम को वहां प्रकट कर दिया बहुत पुरानी बात नहीं है शायद 50 साल पुरानी बात भी नहीं होगी श्री बाई जी थी बड़ी उच्च कोटि की भत्तक कितने साल पुरानी बात हुई भैया जी शायद 50 साल तो नहीं हुआ होगा भागलपुर में भागलपुर की बात है, भागलपुर में संकीर्तन के मध्य उन्होंने कक्ष में यमुना जी को प्रकट कर दिया बहुत ऊंची अनुभूति के धराकल को प्राप्त थी श्री रुक्मणी बाई जी शेठ श्री जय दयाल की बड़ी भारी कृपा उनको प्राप्त थी भाई श्री हनुमान प्रसाद खोदार जी की कृपा उन्हें प्राप्त थी वो कोई जन्म सिद्ध कोई महान भक्ता थी उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने के योग्य है रुक्मणी बाई ये भाई सब बातें झूठी नहीं है अरे जब 50 वर्ष पहले एक भक्ता यमुना जी को प्रकट कर सकती है तो 500 वर्ष पहले मीरा जी यमुना जी को वृंदावन को बिहारी जी को प्रकट कर दे इसमें क्या आश्चर्य है इसलिए सुमीरत सुलभ रूप सबको सुलभ नहीं है लीला सबको सुलभ नहीं है धाम सबको सुलभ नहीं है पर नाम सबको सुलभ है तुमरत सुलभ सुखद सब साहु नाम सबको सुख देने वाला है और लोक ला पर लोक निवाह लोक लाह लोकलाहू लोक ला का अर्थ क्या है कि लोक में भी किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होगा और परलोक में भी उसका निर्वाह होगा इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा लूगा लूगा माने वस्त्र आदि और रोटी लूगा रोटी नीके रखे आगे हुकी हुए है तेरों ताते आनंद रहत हो कहते मुझे पता है कि तेरा भला होगा कैसे राम राम करने से भला होगा तो राम राम करने लग जाओ तो रोटी लूगा नहीं नीचे रास्त्र का अभाव जीवन में नहीं होगा और तो आगे हो कि भाग है आगे की ज़िम्मेदारी वेद भगवान ले रहे हैं कि तुमको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा अविनाशी की अंक प्राप्त हो जाएगी इसलिए भैया ये नाम सबको सुलभ है और लोक पर लोग दोनों बना देने वाला है इसलिए निरंतर नाम का आश्रय लेना चाहिए एक पोरबंदर के पास में कौन सी जगह में नाम भूल रहा हूं वहां प्रेम भिक्षु जी महाराज के एक परिकर हैं वहां नाम संकीर्तन भवन बना उसका उद्घाटन करने हम उज्जैन कुंभ से गए थे नाम इस समय हमारी विस्मृति में हो गया वो लोग लंदन में रहते हैं पहले पोरबंदर में रहते थे वो पोरबंदर में भी प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित अखंड नाम संकीर्तन चलता है तो उन्होंने बताया कि इतनी गरीबी थी घर में इतनी गरीबी थी प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जो बैठता था तो उसको भोजन मिल जाता था क्योंकि प्रेम जी महाराज द्रव्य छूते नहीं थे और वो कहते थे कि कीर्तन में भी धन का व्यय करना पड़े तब तो जीव के कल्याण का कोई साधन बचा ही नहीं सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है कीर्तन और कीर्तन भी पैसों में होने लग जाए उसमें भी धन लगने लग जाए तो बोले फिर तो कीर्तन का बहुत बड़ा तिरस्कार है तो आज भी उनके द्वारा प्रेरित जितने संकीर्तन मंदिर हैं, किसी में भी भेंट रखने की भेंट रखने की आज्ञा नहीं है सब जगह लिखा है अं भेंट पाड़वानी सख्त मनाई गुजराती में लेकर भेंट नहीं डाल सकते भेंट नहीं रख सकते वहां बस समय की भेंट दो थोड़ी देर आकर कीर्तन करो बस यही भेंट है कोई भेंट नहीं हाँ अब यह है कि भवन का कुछ रंगरोगन है या बिजली आदि का खर्च है वो तो लोग मिलजुल कर अपना वहन कर लेते हैं लेकिन किसी व्यक्ति से चंदा चिट्ठा या कीर्तन वालों को कुछ देना पड़े ऐसा कुछ नहीं तो प्रेम विष्णु महाराज के समय जो कीर्तन होता था वो कैसे होता था जानते प्रेम विष्णु महाराज पधारे कीर्तन शुरू हो गया और वैष्णव लोग जो है अपने अपने घरों से बाल भोग लेके आए कोई बटाका बड़ा बना के लाया कोई सूखड़ी बना के लाया कोई कुछ बना के लाया अलग अलग तरह का और कीर्तन में जो ठाकुर जी की चित्र छवि रखी वही रख दिया तुलसी पधरा दिया उसी का बाल भोग सबको बट गया कोई धोखला बना के लिया भी, भी, मिला जुला और ऐसे ही दोपहर में फिर इकट्ठा होने लग जाता था 10 बजे से तो 10 बजे से डेढ़ दो बजे तक इकट्ठा होता था खूब तो बढ़िया से लोग तृप्त होकर बाल भोग कर लेते थे, तो डेढ़ दो बजे भूख लगे अब फिर इकट्ठा होते होते फिर लोग पाना शुरू करते दो बजे तक इकट्ठा हो जाता फिर तुलसी पधरा के वही अन्नकूट जैसा हो जाता फिर कीर्तन में जो आए बैठे सबको प्रसाद मिलेगा पंगत भी चलती रहती सवेरे से रात तक और फिर संज्या को इकट्ठा होना शुरू होता तो देर रात तक इकट्ठा होता एक बार श्री डोंगरी जी महाराज की कथा चल रही थी और उस कथा में डोंगरी जी महाराज ने कहा के रात्रि को बारह बजे के बाद भोजन करने वाले राक्षस होते नहीं खाना चाहिए बारह बजे के बाद भूख लगी है तो भी भूखे सो जाओ भोजन मत करो तो भर राज, निशाचरी वेला है उस समय भोजन का समय नहीं है तो एक भक्त ने कहा डोंगरी जी महाराज अरे महाराज आप तो ऐसा है बोलते हैं अरे किसी सौराष्ट्र में गुजरात में महात्मा प्रेम भिक्षु जी है उनके यहाँ तो बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे तक लोग खाते रहते हैं जो बचा रहता लोग कीर्तन में आते जाते खाते रहते तो डोंगरी महाराज हमें सुनाए कि डोंगरी ने कानों में उंगली लगा ली और कहा कि तुमको बहुत बड़ा अपराध लगा तुम सामान्य मनुष्य के सदाचार व्यवहार की तुलना एक सिद्ध संत से कर रहे हो वे नाम संत हैं उनको शुभा स्पर्श नहीं कर सकता तुझ क्षमा मांग के आना कीर्तन करने वाले 24 घंटे में जब भूख लगे तब खा सकते उनको विधि नहीं अब आप सोचो भैया जी कीर्तन वाले लीला वाले मान लो रात को 11-12 बजे तक लीला हुई खा पी के तो सेवा कर नहीं सकते कर सकते हैं क्या अब उनको जब जब भूख लगेगी तब प्रेम से पामेंगे और सोमेंगे अब तुम अपना कानून वहां लगाओगे तो कैसे काम चलेगा तो उन भक्त ने ऐसा बताया हमको स्वयं बताया उन भक्त ने कि महाराज जी हम लोग अन्य के लोभ से कीर्तन में आते थे कि हमारा पेट भर जाएगा इतनी गरीबी थी घर गर में कि खाने की व्यवस्था नहीं थी तो भोजन मिल जाएगा इस लोभ से कीर्तन में बैठते थे और उसी समय आते थे जब इकट्ठा होता था उसी समय बैठते थे हम लोग कीर्तन में धीरे से खेसक के एक, एक बैठ के पाने के लिए कहते हमको क्या पता था अन्य के लोभ से हम लोगों ने कीर्तन किया आज नाम महाराज की कृपा से लंदन में हमारा बड़ा कारोबार है ये शायद कैमरे का बड़ा कोई काम है उनका और आज भी वो अपने घर में लंदन में प्रतिदिन श्री राम जयराम जय जय राम का एक घंटे का खंड करते हैं एकादशी को दो तीन घंटे करते हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज जी कहीं आपको अच्छी जगह लगा की यहाँ कीर्तन भवन बनाना है या अखंड कीर्तन चले आप हमको बिना किसी संकोच के आज्ञा करना सुंदर संकीर्तन भवन बना बनाने की सेवा इस परिवार की रहेगी क्योंकि हम लोग नाम का ही खा रहे हैं हमको पता नहीं था लोभ के कारण अन्य के लोभ के कारण कीर्तन में लगे और हमारे लोक में भी कोई कमी नहीं रह गई और राम नाम महाराज की कृपा से परलोक की भी गारंटी है इसलिए लोक लाह और परलोक निवाहु घाटे में वही हैं जो राम राम नहीं करते हैं और कहते सुनकर सुनत सु के कहते राम नाम के कहती है कहने में भी बड़े मीठे हैं और सुनने में भी बहुत मीठे हैं पर भैया सुनने वाला भी हनुमान जी जैसा चाहिए और उच्चारण करने वाला भी भरत जी के जैसा चाहिए भरत जी और हनुमान जी के जैसे कहने सुनने वाले हो तो सुमिरठ सुतनी के ये स्मरण करने में और श्रवण में बहुत सुखद हैं चित्रकूट में एक महात्मा थे अब उनका शरीर नहीं है सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम सियाराम ऐसे बोलते रहते थे बहुत अच्छे महात्मा थे भगवत प्राप्त पुरुष थे पूज्य श्री मोनिजी महाराज हमारे ऊपर बहुत स्नेह था बहुत स्नेह था बड़ी कृपा थी वो निरंतर बोलते रहते श्री सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम राम राम राम राम राम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम सिकात को विभाग की हल्का बोल श्री सीताराम सीता ऐसे बोलते थे और जब कथा में बैठते थे तब तो वैसे बोलेंगे तो विक्षेप होगा उस समय माला लेके बैठते थे हजारा माला लेके बैठते थे अब बिना कथा के निरंतर श्री सीताराम सीताराम सीताराम हमसे बोले हम उनकी कोठरी में थे हमारी बात भी सुन रहे थे और वो बोलू श्री सीताराम सीताराम सीताराम तो महाराज महाराज हाँ महाराज बोलने वाला एक है सुनने वाले दो हैं वक्ता एक है राम जी वक्ता एक है श्रोता दो हैं समझे नहीं नहीं समझे वक्ता एक है श्री सीताराम सीताराम सीताराम बोलने वाला एक है और सुनने वाले दो है राम जी की कितनी दया है वक्ता एक है श्रोता दो हैं, सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम अब बोले कि हम यदि थोड़ी देर इनको नाम न सुनाएं, तो हमारा मस्तक फट जाएगा मस्तक फट जाएगा हमारा माथा फट जाएगा हमारा हम सह नहीं सकते बिना नाम के जी नहीं सकते बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे ये नाम निष्ठा हाँ हा। कहत सुनत सुमिरत सुखी नी के राम लखन प्रिय तुलसी के कहते तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे लिए तो रकार मकार ही राम लक्ष्मण हैं और रामायण रकारो रामचंद्र स्तूप मकारो लक्ष्मण स्वराज लक्ष्मण जी मकार हैं और रकार रामचंद्र हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है और राम लक्ष्मण इसलिए इनको कह रहे हैं राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते और लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते इनका हाँ इनका जन्म हुआ श्री राम और लक्ष्मण का जब प्राकट्य हुआ तो समाधान करने के लिए गुरुजी ने कहा इनका रोना बंद तभी होगा जब लक्ष्मण जी को श्री रघुनाथ जी के पालने में पढ़ा दिया जाए और शत्रुघ्न जी को भरत जी के पालने में पढ़ा दिया जाए शत्रुघ्न और भरत जी एक पालने में रहेंगे तो खेलते रहेंगे रोएंगे नहीं और श्री राम लक्ष्मण एक पालने में रहेंगे तो रोएंगे नहीं लक्ष्मण जी राम जी का क्या है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न श्री राम कैंकरी लक्ष्मी से संपन्न लक्ष्मण जी वो बही प्राण युवा पर राम जी का बाह्य प्राण है राम जैसे प्राण वायु के बिना कोई जी नहीं सकता लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते रामस् दक्षिण हो बाहू राम जी की दाहिनी भुजा है इसलिए भगवान श्री राम आ, न तो लक्ष्मण जी के बिना सोते हैं न लक्ष्मण जी के बिना खाते हैं जैसे राम लक्ष्मण की परस्पर प्रीति है ऐसे ही रकार और मकार की परस्पर प्रीति है ये अल एक साथ रहते हैं और तुलसीदास को तो ऐसे ही अत्यंत प्रिय हैं तस्पर न प्रीति भी लगा ब्रह्म जी ब्रह्म है राम राम इनका उच्चारण और अर्थ फल में भिन्नता प्रतीत होती है लेकिन जीवात्मा परमात्मा जैसे एक ही वृक्ष पर रहते हैं ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के समान रकार मकार ये कभी वियुक्त तो होते ही नहीं है ये अत्यंत मधुर है कुंतम राम रामे मधुरम मधुराक्षरम आरोही कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि को और महाराज जी कैसे हैं नाम महाराज नर नारायण सर सुभा जगपालक जगपालक ये रकार नकार नर नारायण के जैसे भाई है जग पालक हैं सारे संसार का पालन करने वाले हैं और महाराज विशेष हैं और जनत्राता हैं माने भक्तों की सर्वविध रक्षा करने वाले हैं एक दैत्य हुआ पुराणों की कथा के अनुसार एक दैत्य हुआ उस दैत्य का नाम था सहस्त्र कवची क्या नाम था सहस्त्र कवची भगवान सूर्य का भक्त था वह कठोर तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया भगवान सूर्य ने कहा वरम रूही वरदान मांग तो उसने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं सूर्य भगवान अजर अमर कर सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम अमरत्व नहीं दे सकते अमरत्व को, को छोड़कर और कुछ भी तुम्हें चाहिए तो दे सकते हैं तुम्हारी तपस्या बहुत ट तपस्या है हम प्रसन्न हैं लेकिन अमरत्व छोड़कर कुछ भी मांग लो जो ज्यादा चतुर चालाक होते ना वो सबको ठगने की सोचते हैं उस राक्षस ने सोचा दैत्य ने सोचा इनको बुद्धू बना दो सूर्य भगवान को इनको ठग लो अमर भी हो जाओ इनको पता ही नहीं चले उसने ऐसा विचित्र वरदान मांगा बोले भगवान आप दूसरा वर देना चाहते हैं अमृत को छोड़कर तो मैं आपसे मांगता हूं मेरे शरीर में एक हजार कवच हो जाएं कितने कवच एक हजार कवच से युक्त मेरा शरीर हो जाए फिर अभेद्य कवचों उनको वही तोड़ सकता सके कौन जो एक हजार वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए कठोर तप करे निर्विकार भाव से कितने साल एक हजार वर्ष की तपस्या करे अब फिर एक हजार साल तक लगातार हमसे लड़े एक हजार वर्ष की तपस्या करे और एक हजार वर्ष तक लड़े और लगातार लड़कर तब वह मेरा एक कवच तोड़ने में समर्थ हो और कवच टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए सूर्य भगवान बोले हो अब वो मन में सोचने लग गया कि 1000 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य तपस्या कौन करेगा फिर हजार साल तक युद्ध कौन करेगा और युद्ध करने का लाभ किया हो जो युद्ध करने वाली कवच तोड़ने वाली मर गया तो उसको युद्ध का क्या फल मिला दूसरा फिर पता नहीं कब पैदा होगा नहीं होगा मैं अमर अजर अमर हो गया देवताहार कर, करते करते हुए भगवान की शरण में गए भगवान ने कहा धर्म के ग्रह में मूर्ति देवी के गर्भ से मेरा अवतार होगा और भगवान धर्म के यहाँ मूर्ति के गर्भ से भगवान नरनारायण प्रकट हुए ये वैशाख शुक्ला तृतीया को प्रकट हुए जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं इसलिए अक्षय तृतीया भगवान बद्री नारायण के प्राकृति नर नारायण भगवान के प्राकृति की तिथि है उनके जन्मोत्सव की तिथि है इसलिए अक्षय तृतीया को कपाट खोलते हैं उनका दर्शन करने का विशेष महत्व है तो नर नारायण भगवान दोनों भैया भैया जाकर वहां बद्री का आश्रम में तप करने लगे शहस्त्र तो पूरे त्रिलोकी का राजा था डोल रहा था भगवान का मन का स्वरूप तो नारद जी नारद जी को भगवान ने प्रेरणा करके भेज दिया सहस्त्र कवि बोला कि बाबा जी बताओ जल्दी कोई लड़ने वाला को में खुजली मच रही है और नहीं तो तुम ही दो दो हाथ करो नारे जी बोले हम लड़ेंगे नहीं लड़ा देंगे तुम्हारी खुजली शांत कर देंगे क्या बोले दो भाई है एक का नाम है नर एक का नाम है नारायण दोनों तपस्या कर रहे हैं बद्री का आश्रम में वो तुम्हारे युद्ध पाशा को शांत कर सकेंगे शस्त्र कवची ने उनको ललकारा और भगवान नर युद्ध करने लगे अब एक हजार वर्ष की तपस्या तो कर ही चुके थे भगवान के लिए एक हजार वर्ष की तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन क्या कठिन है भगवान नर ने उससे एक हजार वर्ष तक युद्ध किया और उसका कवच तोड़ दिया कवच तोड़कर भगवान निष्प्राण हो गए नर भगवान नारायण भगवान ने कहा मैं अपने तपोवल से अपने भाई नर को जीवित करता हूँ वो तो जीवित होकर तपस्या में बैठ गए नारायण भगवान ने धनुष उठाया एक हजार साल तक लड़कर के उसका दूसरा तोड़ दिया, तोड़ के वो मर गए फिर नर भगवान ने अपनी तपस्या से उनको जीवित कर दिया वो कब धनुष लेके खड़े हो गए ये तो बारी बारी से मर के जीवित होकर के तपस्या करते रहे युद्ध करते रहे नौ वर्ष तक लड़े और नौ हजार वर्ष तक लड़कर उसके 999 कवच तोड़ दिए अब एक ही कवच बचा बिचारे के पास उसने सोचा भैया भैया बारी बारी से इन दोनों ने जब हमारे 999 कवच तोड़ दिए तो एक कवच कौन सी बड़ी बात है वो सूर्य का भक्त था त्राहीमाम त्राहीमाम करता हुआ सूर्य मंडल की ओर दौड़ा और सूर्य मंडल में विलीन हो गया वही सहस्त्र कवची नाम का दैत्य कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ और उसके जन्म से ही कवच था जन्म से ही उसके कुंडल थे और वो एक हजार वर्ष के युद्ध के बिना टूट नहीं सकता था कवच और भगवान इतना लंबा समय लेके द्वापर में आए नहीं थे इसलिए इंद्र के द्वारा ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल दान में ले लिए और अब की बार उसको मारने की बारी नर की थी तो नरावतार अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध करा के भगवान ने शास्त्र कवची दैत्य का कर्ण का उद्धार किया तो कहने का आशय यह है कि जैसे नर नारायण भगवान ने सारे जगत का पालन किया और सबकी रक्षा की ऐसे ही रकार मकार नरनारायण भगवान के समान सबके रक्षक और सबके पालक हैं और आगे कहते हैं भगती सूतीय विभूषण भगत गिरू सुंदर स्त्री के ये रकार और मकार दो आभूषण हैं। इसका मतलब है यदि रकार मकार भजन आपके रकार मकार राम नाम का जब आपके जीवन में नहीं है तो ऐसा पक्का समझ लीजिए कि आपकी भक्ति महारानी वो कर्ण के सौभाग्य चिन्ह से शून्य है माताओं के सुभाग चिन्ह में कम से कम कान और नाक का आभूषण मुख्य होता है ये तो रहना ही चाहिए तो ये रकार मकार भक्ति महारानी के दो कुंडल हैं और ये संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान हैं और इतना ही नहीं ये तो स्वाद तो समय सुग सुधा के समय सुधार कहते महाराज ये मोक्ष रूपी अमृत का स्वाद है और तृप्ति भी है मोक्ष रूपी अमृत का स्वाद देने वाले हैं और परम तृप्ति प्रदान करने वाले हैं नामाश्रयी के जीवन में किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को पाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है ये कच्छक और शेष नांगजी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। इसका अर्थ है ये धरती श्री रकार मकार के बल पर ही टिकी हुई है और ये कैसी है बोले ये भक्तों के मनरूपी कमल में विहार करने वाले भौवरे के समान रकार और मकार है और जिहुआ रूपी यशोदा के जिहुआ रूपी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले ये रकार मकार कृष्ण बलराम के समान है रकार को कृष्ण कहा गोस्वामी जी ने और मकार को बलराम कहा क्योंकि मां शेष का वाचक है शेषावतार बलराम जी हैं और रकार रमण करने वाले रास विहारी श्री कृष्ण का वाचक है तो जिह को यशोदा कहा और रकार मकार को कृष्ण बलराम का आशय समझे आशय यह है कि 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में यशोदा के यहाँ कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं किंतु जो नाम जापक है वो जितनी बार राम राम करता है उतनी बार कृष्ण बलराम उसकी जिहुआ रूपी यशोदा पर प्रकट होते हैं वो जितनी बार कृष्ण कहता है उतनी बार जिहुआ यशोदा कृष्ण को प्रकट करती है वो जितनी बार राम राम करता है उतनी बार जिह रूपी कौशल्या रघुनाथ जी को प्रकट करती है इसलिए जितनी बार नाम जापक प्रेम हरि नाम लेता है उतनी बार नाम के रूप में भगवान का ही प्राकट्य उसकी जिहुआ से होता है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता जब हम भगवान का नाम प्रेम ऐसी उच्चारण करते है तो नाम साक्षात भगवत रूप होकर के बाहर प्रकट होता है पीताम्बरधारी साक्षात भगवान का स्वरूप ही है इसलिए हमारे यहाँ संतों ने नाम और नामी में सर्वथा अभेद माना है नाम और नामी में संसार में भेद होता नामी अलग है नाम अलग है लेकिन भगवान की विशेषता है वहाँ नाम नामी में भेद नहीं है नाम और नामी एक है जनमन मंजू कंजू भैया सबसे मधुरा की मधुर भगवान का नाम है इसलिए प्रातः काल उठते ही सबसे पहले येवा को सावधान करना चाहिए पेज हुए रस सार्ञे मधुर प्रिय नारायण से शिवजिहु निरम श्रीरामना शिव प्रीतिया निरंतरम श्रीकृष्णना वो जिहुवे निरंतरम अरे जिहवा की रस के सार को जानती है पर इन संसार के खट्टे मीठे चपटे पदार्थों में रस नहीं है ये तो तुझे पतन के गर्भ की ओर ले जाएंगे यदि तुझे स्वाद ही लेना है तो श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम श्री हरि नाम में जो अपूर्व अमृत का स्वाद है उसका तू आस्वादन कर अब दोहे में कह रहे हैं जी यही के दोहा कह करके हम आज के प्रवचन का विराम करेंगे एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विरा एक सत्र राम नाम में रकार सत्र वर्ण के ऊपर ऐसे रेफ ऊपर चली जाती नैयाकरण लोग कहते हैं विद्यार्थियों को समझाया जाता है छोटे बच्चे पूछते हैं कि रे, रेफ ऊपर कैसे चली गई तो गुरुजन सिखाते हैं जल तुम्बिका न्यायन रेफस्योर्धगमनम क्या कहते हैं जल तुम्बिका न्यायन रेप सोर्घ गमनम जल तुम्बिका न्याय समझते हैं जल में तू भी डालो तो ऐसे नीचे दबाव उछट के ऊपर चली जाएगी ऐसे ही राम नाम रेफ कभी नीचे दबता ही नहीं है तो उसको नीचे दबाव उछट के ऊपर चला जाएगा एक छत्र छत्र बन गया सभी वर्णों का छत्र है सबसे श्रेष्ठ है श्रीमौर है और एक मुकुट मणि, माँ बिंदी मुकुट में मणि ही मुख्य होती है ऐसे ही छत्र और मुकुट मणि के समान श्री रकार और मकार है इस संपूर्ण वर्णमाला के ऊपर श्री राम नाम महाराजाधिराज सिरताज सब के ऊपर सुशोभित हैं और कहते ये सब अक्षरों के ऊपर शोभा पाते हैं महारामायण में भी श्लोक है और लगता है इसी श्लोक का अनुवाद इस दोहे के रूप में गोस्वामी जी ने किया है एक छत्र एक मुकुटमणि महारामायण में लिखा है निर्वर्ण नाम ना केवल च स्वराधिपम मुकुटम छत्र मकारो रेख व्यंजनम मकार रेख व्यंजन ये एक छत्र और मुकुट के समान है ये महा रामायण में कहा गया बोलो भक्तवत्सल भगवान इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन प्रसंग का हम विराम करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महापुरुष की बाबासी ठाकुर दास जी के तो उत्सव की पूर्णता है आज हमारे वृजमंडल की भारतवर्ष की वैष्णव जगत की संत समाज की एक अति विशिष्टतम महान विभूति का तिरभाव दिवस है परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री संपन्न गौ संत सेवी पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज का आज भगवत धाम प्रयाण दिवस है आज ही पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज उनकी नाम निष्ठा उनकी रूप निष्ठा उनकी लीला निष्ठा उनकी धाम निष्ठा उनकी गौ संत सेवा की निष्ठा अपने आम में, अपने आप में अनुपम अद्भुत थी पूज्य पात्र श्री पंडित जी महाराज ने कहा कि भक्तमाल तो हमसे अनेक लोगों ने पढ़ी, पर लगी श्री सुदामादास जी को क्योंकि उन्होंने भक्तमाल पढ़कर साधु सेवा आरंभ की आज उन पूज्य श्री सुधामा जी महाराज का भगवत धाम प्रयाण का दिवस है हम व्यास पीठ से मलुक पीठ की ओर से और आप सब की ओर से पूज्य पाठ श्री सुधामा जी महाराज के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करते हैं हमको तो उनका बहुत शोह दुलार वात्सल्य बचपन से मिला उसका कारण ये था कि इतनी छोटी अवस्था का बालक पूरी सुदामा कुटी में ये शरीर ही था। तो पूज्य श्री सुदामा दास जी का इतना वात्सल्य प्राप्त हुआ कि हम उसका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते इतना प्रसंग है कि उनकी चर्चा करने तो भी एक घंटा कम से कम चाहिए ऐसे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान लंबे समय तक वहां भी पूज्य श्री रामायणी जी वहां भी और लगातार चौदह वर्ष तक गुरु चरणों में हमको भी वहां रहने का अवसर मिला एक साल चौदह साल का तो बड़ा हमारे रामजी चौदह साल रहे वन में और हमको चौदह वर्ष महाराज जी के चरणों में वहाँ एक जगह रहने का सौभाग्य मिला ऐसी भारतवर्ष की वैष्णव जगत की विशिष्टतम विभूति पूज्य पात सुदामा जी महाराज महाराज जी वे कहते थे हमने अपने जीवन में बचपन से लेकर जो नियम कर रहे हैं वो घटा नहीं बढ़ते चला गया संत मिलते चले गए और वो नियम जोड़ते चले गए जोड़ते जोड़ते इतना नियम हो गया कि हमसे बोले मेरे राम रात को दो बजे उठ जाता हूं और दो बजे से रात को नौ दस बजे तक हमारा नियम ही चलता रहता है क्योंकि जो संत आके कुछ बता गए कि अब ये भी पाठ किया करो ये भी जब किया करो उस सब करते हैं संपूर्ण भक्तमाल का पाठ नित्य रामचरितमानस का पाठ नित्य विनय पत्रिका का पाठ नित्य भक्तमाल का पाठ और निरंतर नाम जब और प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे वो आखिरी में एक एकादशी में कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया तो लोगों ने जबरदस्ती कोई दवाई खिला दी उससे उनको बहुत पीड़ा हो गई और अंत में यही अवसर था वो एकादशी आने वाली थी उसके पहले वो भाव समाधि में चले गए कुछ खाया पिया नहीं और दो दिन तक वे एक प्रकार से भाव समाधि ने दसवीं भी कुछ नहीं लिया जल भी नहीं लिया एकादशी को भी उनका निर्जल हुआ और आज द्वादशी तिथि को उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया आज उनकी तिरो स्थिति है यहाँ कथा का समय और वहां भी आज विशिष्ट संत सभा का समय एक ही है तो हम इसी पीठ से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और एक विशेष बात और बता दें आरंभ में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी की स्थापना के पूर्व ही इसी मलुक स्थान में आकर के रहे और वर्षों तक मलुकपीठ बिहारी जी की पूजा स्वयं अपने हाथ से पूज्य श्री सुदामा दास जी ने की जब हमको ये स्थान मलुकदास जी ने कृपा करके प्रदान किया सेवा के लिए और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के चरणों में जब हमने निवेदन किया तो उनके प्रेम से नेत्रों से आंसू झरने लगे और उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं श्री मलुकदास जी का सिद्ध स्थान है बहुत प्रकाश होगा बहुत प्रकाश होगा बहुत प्रकाश होगा बहुत सिद्ध स्थल है और वस्तुतः उनकी वाणी सत्य हुई निरंतर श्री मलुकदास जी के भजन का उनकी तपस्या का उनकी सेवा का प्रकाश निरंतर फैलता जा रहा है और सिद्ध संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता ऐसे परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनंत श्री सम्पन्न श्री सुधामा जी के चरणों में हम सब हृदय से साष्टांग प्रणाम करते हुए भाव सुमन अर्पित करते हैं और थोड़ा कीर्तन उनके निमित्त हम लोग कर दें श्री राम जय राम जय जय राम, जे राम। Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram केतवासी श्री सुदामा दास जी महाराज जय उनके पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय जय जय श्री राम जय जय श्री गंधार से पुष्पाणी समर्पया पंख मंत्र मन ओम हरतीमाण दी की ललित श्रिय पीके हरती श्री रीकी किलित ललित श्री पीके ब्रह्मा चिथ्य मुनि वाल्मीक विज्ञान विचार संता कर ओम जलीकरण मंत्रपुष्पाजलि हरिओं यजन यज्यजेवास्ता धर्मा प्रथम सन्न के हनानाकम महिमा सजंतत्र पूरव साध्या सैवा ना सुगंधिपुष्प्प्पा यहाँ च पुष्पाजलिर्मया दत् गृहांथिष्ठातरा नम पुराणपुरशोत्तम नम